क्षेत्रीन ब्रह्मनंदवल्ली दुतीयनुवाक अन्य की महिमा तथा प्राण मैकोस्का वर्णन अन्नाई प्रजा प्रजाते या का पृथ्वीगम शिता अथो अन्ने न जीवती अथइ नदमी यूता ज्येष्ठ तस्माष्यम वैतेन्नमावती येन्न ब्रह्मोपाशते अन्न हिभूता ज्येष्ठ तस्मा सर्वधमुच्य अद्भूता जायते जाता न्यन वर्धंते अद्य भूतारी तस्दु्यतरसम धन्योनर आत्मा तेन स पूर्ण सवा यह सुरशव तुषिधता अन्वय पुषाधवशि ब्याल दक्षिण पक्ष अपान उत्तर पक्ष आकाश आत्मा पृथ्वी पोचम प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको भवति, अन्य से ही प्रजा उत्पन्न होती है जो कुछ प्रजा पृथ्वी को आश्रित करके स्थित है वह सब अन्य से ही उत्पन्न होती है फिर वह अन्य से ही जीवित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है क्योंकि अन्य ही प्राणियों का ज्येष्ठ अग्रज पहले उत्पन्न होने वाला है इसी से वह सर्वौषध कहा जाता है जो लोग अन्न ही ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करते हैं वे निश्चय ही संपूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं अन्न ही प्राणियों में बड़ा है इसीलिए वह सर्वौषध कहलाता है अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हीं को खाता है इसी से वह अन्न कहा जाता है उस इस अन्न रस में पिंड से उसके भीतर रहने वाला दूसरा शरीर प्राणमय है इसके द्वारा यह अन्नमय कोश परिपूर्ण है वह यह प्राणमय कोश भी पुरस् पुरुषाकार ही है उस अन्नमय कोश की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है उसका प्राण ही सिर है ज्ञान दक्षिण पक्ष है अपान उत्तर पक्ष है आकाश आत्मा मध्यभाग है और पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है उसके विषय में ही यह श्लोक है अन्नाद्रसादी भाव परिनतात वा इति स्मरणा प्रजा स्थावर जंगमाह प्रजायन्ते जमा प्रजाते यृथ्वी श्रिता पृथ्वी महाश्रिता सर्वा अन्नादेव प्रजायन्ते अथो अपि जाता अन्ने न जीवन प्राणन वर्धन्त वर्धन अथापेन धन अभी ये अपि शब्द प्रतिश्दार अं प्रति प्रलीयतर्थ अत जीवनलक्षण या वृत्ते परिस तो। रसाद पंडित हुए अन्न से ही स्थावर जंगम रूप प्रजा उत्पन्न होती है वह यह निपात स्मरण के अर्थ में है जो कुछ प्रजा अविशेष भाव से पृथ्वी को आश्रित किए हुए हैं वह सब अन्य से ही उत्पन्न होती है और फिर उत्पन्न होने पर वह अन्य से ही जीवित रहती है प्राण धारण करती अर्थात वृद्धि को प्राप्त होती है और अंत में जीवन रूप वृद्धि की समाप्ति होने पर वह अन्न में ही लीन हो जाती है अपीयती इसमें अपि शब्द प्रति के अर्थ में है अर्थात वह अन्न के प्रति ही लीन हो जाती है कस्मा अन्न ही यस्ूता ज्येष्ठ कारणम् अन्नम् भूता प्रभवा अन्न प्रलयाच सर्वाः प्रजा यस्मा चं तस्मात् सर्वौषधम सर्वप्राणिना देहदाहहदाहह दे प्रशम अन्नम उच्यते अन। इसका कारण क्या है क्योंकि अन्य ही प्राणियों का ज्येष्ठ यानी अग्रज है अन्न में आदि जो इतर प्राणी है उनका कारण अन्न ही है इसलिए संपूर्ण प्रजा अन्न से उत्पन्न होने वाली अन्न के द्वारा जीवित रहने वाली और अन्न में ही लीन हो जाने वाली है क्योंकि ऐसी बात है इसलिए अन्न सर्वसध संपूर्ण प्राणियों के देह के संताप को शांत करने वाला कहा जाता है अन्न ब्रह्म विदह फल सर्वम वै ते समस्तम अन्न जातम आपनुवती के ब्रह्म यथोक्तम मुकाशते कथम अन्न जो अन्नात्म तस्मा ब्रह्मेती अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करने वाले का प्राप्तव्य फल बतलाया जाता है वे निश्चय ही संपूर्ण अन्य समूह को प्राप्त कर लेते हैं कौन जो उपरुक्त अन्य की ही से उपासना करते हैं किस प्रकार उपासना करते हैं इस तरह कि मैं अन्य से उत्पन्न अन्न स्वरूप और अन्य में ही लीन हो जाने वाला हूँ इसलिए अन्न ब्रह्म है कुतः पुनः सर्वान प्राप्ति फलम अन्नात्मोपासनम् अन्नात्मोपाशनुच्य अं भूता ज्येष्ठ भूतेभ्य पूर्व निष्पन्नवाज्येष्ठ यस्म तस्वषधमुच्यस्मापन्ना सर्वान्मोपाक सर्वान्न प्राप्ति अन्ना भूता जाता वर्धन संहाराथं पुनचनम अन्न ही आत्मा है इस प्रकार की उपासना की किस प्रकार संपूर्ण अन्न की प्राप्ति रूप फल वाली है सो बतलाते हैं अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ है प्राणियों से पहले उत्पन्न होने के कारण क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ है इसलिए वह सर्वौषध कहा जाता है अतः संपूर्ण अन्न की आत्मा रूप से उपासना करने वाले के लिए संपूर्ण अन्न की प्राप्ति उचित ही है अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने पर अन्य से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं यह पुनरुक्ति उपासना के उपसंहार के लिए है इधम अन्न निर्वचन उच्यते अते भुज्यते चूत अन्न मती चय तस्मा भूतभु मानवाद्भूतभोक्तृत्वाचारदुच्यते शब्द प्रथमकोशपरिस्य अब अन्न शब्द की व्यत्पत्ति कही जाती है जो प्राणियों द्वारा अद्यत खाया जाता है और जो स्वयं भी प्राणियों को अति खाता है इसलिए संपूर्ण प्राणियों का भोज्य और उनका भोक्ता होने के कारण भी वह अन्न कहा जाता है इस वाक्य में इति शब्द प्रथम कोष के विवरण की परिसमाप्ति के लिए है अन्नमयादिभ्य अन्ना आनंदमयातेभ्य आत्मभ्यो अभ्यंतरतम ब्रह्म विद्य प्रत्यगात्म विदर्शयु शास्त्रमचकोशन ननेकूषकोद्रव तदंतर तस्माद्वा तदंतर्गत तंडुला प्रसौती अनेक तुषाओं वाले धानों को तुसरहित करके जिस प्रकार चावल निकाल लिए जाते हैं उसी प्रकार अन्नमय से लेकर आनंदमय कोष पर्यंत संपूर्ण शरीरों की अपेक्षा अंतर्तम ब्रह्म को विद्या के द्वारा अपने प्रत्यगात्म रूप से दिखलाने की इच्छा वाला शास्त्र अविद्या कल्पित पांच कोषों का बांध कर बाँध करता हुआ तस्माद्वा ए तस्माद इत्यादि वाक्य से आरंभ करता है तस्तथोदरसमया पिंडादंडो व्यतिरिकराभ्यर आत्मा पिंड विथ्या परिकल आत्म प्राणमय प्राणो वायु तन्मयराय तेन प्राणमये नसम आत्मस पूर्णों वायुन दुति सवा ए सह प्राणमय आत्मा पुरुषविध विध एव पुरस्कार एव सिपक्षादि भी उस इस पूर्वोक्त अन्य रस्मय पिंड से अन्य यानी पृथक और उसके भीतर रहने वाला आत्मा जो अन्य रस्मय पिंड के समान मिथ्या ही आत्मरूप से कल्पना किया हुआ है प्राणमय है प्राणवायु उससे युक्त अर्थात तत्प्राय यानी उसमें प्राण की ही प्रधानता है जिस प्रकार वायु से धोकनी भरी रहती है उसी प्रकार उस प्राणमय से यह अन्न अन्नरसमय शरीर भरा हुआ है वह यह प्राणमय आत्मा पुरुष विध अर्थात सिर और पक्षादि के कारण पुरुषकार ही है कि स्वत ने प्रसिद्ध तबदन्नरस मनः पुरुष विधत्व तसमय से पुरुष विधता पुराकारतामुय प्राणमय पुर मूषा निषिक्त प्रतिमा स्वत एवम् अनुत्तरोत्तरः पूर्व पूर्व पुषाधता अणुतरोषाधो पूर्वोत्तरोण पूर्णः क्या वह स्वतः ही पुरुषाकार है इस पर कहते हैं नहीं अन्यस्मय शरीर की पुरुषाकारता तो प्रसिद्ध ही है उस अन्यस्मय की पुरुष विधता पुरुषाकारता के अनुसार साँचे में ढली हुई प्रतिमा के समान यह प्राणमय कोष भी पुरस्कार है स्वतः ही पुरुषाकार है नहीं है इसी प्रकार पूर्व पूर्व की पुरुषाकारता है और उसके अनुसार पीछे पीछे का कोष भी पुरुषाकार है तथा पूर्व-पूर्व कोष पीछे पीछे के कोष से पूर्ण भरा हुआ है कथम पुनः पुरुष विधत्च्य प्राणा प्राण एव प्राण प्राणो शि शिर एव से प्राणो सर्वत्र वचनादेव शिव कल्पना वचना सर्वना भ्यान वृत्ते वृत्तिरदक्षिण पक्ष अपान उत्तर पक्ष आकाश आत्मा आकाशस्थो वृत्ति वृत्तिशेष सामनाख्य स आत्मेवा प्राणवृत्कारा मध्यस्थवादीतरा पर्यता वृत्तिरपेक्षा वृत्तिरपेक्षात्मा मध्यम शेषा मंगना इति श्रुति प्रसिद्ध मध्यमस्थसम इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार है सो बतलाई जाती है इस प्राण में का प्राण ही सिर है वायु के विकार रूप प्राण में कोष का मुख और नासिका से निकलने वाला प्राण जो मुख्य प्राण की वृत्ति विशेष है श्रुति के वचनानुसार सिर रूप से ही कल्पना किया जाता है इसके सिवा आगे भी श्रुति के वचनानुसार ही पक्ष आदि की कल्पना की गई है बयान अर्थात ब्यान नाम की वृत्ति दक्षिण पक्ष है अपान उत्तर पक्ष है आकाश आत्मा है यहाँ प्राण वृत्ति का अधिकार होने के कारण आकाश शब्द से आकाश में स्थित जो समान संज्ञक प्राण की वृत्ति है वही आत्मा है अपने आसपास की अन्य सब वृत्तियों की अपेक्षा मध्यवर्ती होने के कारण यह आत्मा है इन अंगों का मध्य आत्मा है इस तुति से मध्यवर्ती अंग का आत्मत्व प्रसिद्ध ही है पृथ्वी पुछम प्रतिष्ठा पृथ्वी पृथ्वी देवता स्थिति इति अन्यथो स्थितिहेतुवादापुर अवस्तभ्य श्रुत्यरम अोर्धम गुरुवाच्च पतन व्यार से पृथ्वी देवता पुछं प्रतिष्ठा प्राण में सत्म तस्थे प्राणमयात्मा विषय ऐसा श्लोको भवती पृथ्वी पुख्त प्रतिष्ठा है पृथ्वी इस शब्द से पृथ्वी की अधि अधिष्ठात्री देवी समझनी चाहिए क्योंकि स्थिति की हेतुभूत होने से वही आध्यात्मिक प्राण को भी धारण करने वाली है इस विषय में वह पृथ्वी देवता पुरुष के अपान को आश्रय करके इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी है अन्यथा प्राण की उड़ान वृत्ति से या तो शरीर ऊपर को उड़ जाता अथवा गुरुताव से गिर जाता अतः पृथ्वी देवता ही प्राण में शरीर की पुच्छ प्रतिष्ठा है उसी अर्थ में अर्थात प्राण में आत्मा के विषय में ही यह श्लोक प्रसिद्ध है ये ब्रह्मानंदवल्याम द्वितीय अनुवाक तृतीय अनुवाक प्राण की महिमा और मनोमय कोश का वर्णन प्राण देवा अण्ती मनुष्यापसवश्च ये प्राणो हि भूता तस्मा सर्वायुसुच्यमेव सर्वा आयुंण ब्रह्मोपासते भूतानायु तस्मा सर्वायु सुच्यत शारीर आत्मा तस्मास्णमयाद आत्माम तैन स पूर्ण स वे सुरशविधव तर पुषाधता पुषाधिवशि ऋग्दक्षिणप सामोत्तर पक्ष आदेश आत्मा अथर्वास पुछम प्रत्यक्षा तदप्येश श्लोको भवती देवगण प्राण के अनुगामी होकर प्राणन क्रिया करते हैं तथा जो मनुष्य और पशु आदि हैं वे भी प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं प्राण ही प्राणियों की आयु जीवन है इसीलिए वह सर्वायुष कहलाता है जो प्राण को ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं प्राण ही प्राणियों की आयु है इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है उस पूर्वोक्त अन्नमय कोश का यही देहस्थित आत्मा है उस इस प्राणमय कोश से दूसरा इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है उसके द्वारा यह पूर्ण है वह यह मनोमय कोश भी पुरुषाकार ही है उस प्राणमय कोष की पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है यजु ही उसका सिर है ऋग दक्षिण पक्ष है उत्तरपक्ष है आदेश आत्मा है तथा सर्वांगीरसपु प्रतिष्ठा है उसके विषय में ही यह श्लोक है प्राणम देवा प्राणती देवा प्राणम प्राणन अग्नादेय प्राण्वात्म प्राणनशक्तिम अंतमलु तत्मूता सत प्राणन प्राणं कर्म कुरन भवन्ति क्रियावंतों माधि चेष्टन्त प्राणमु प्राण्ति मुख्यप्राणमु चेष्टातः मनुष्या पशव से प्राणकर्मणव चेष्टो अतस्य प्राण, प्राण, प्राण देवा अग्नि आदि देवगण प्राण प्राणनशक्तिमाुप प्राण के अनुगामी होकर अर्थात तद्रूप होकर प्राणन क्रिया करते हैं यानी प्राणन क्रिया से क्रियावान होते हैं अथवा यहाँ अध्यात्म संबंधी प्रकरण होने से यह समझना चाहिए कि देव अर्थात इंद्रियाँ प्राण के पीछे प्राणन करती यानी मुख्य प्राण की अनुगामनी होकर चेष्टा करती है तथा जो भी मनुष्य और पशु आदि हैं वे ही प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं अतश्च नानम नानमये न प्राणिनः परिन्नेवनता की तगतेन प्राणमेना साधारण ना सर्विंडव्यानावनों मनुष्याद मनोमयादिव्यार सूक्ष्मनंदमयादी भूतारब्धरद्यात सर्वे प्राणिनः तथा स्वाभाविके स्वाभाविकेनाप्याणेननाकतेन सर्वगतेन सत्यज्ञानलक्षण पंचकोषातिगेन सर्वात्म आत्मतंत स ही परमात भवति इससे जाना जाता है कि प्राणी केवल परिचिन रूप अन्नमयकोश से ही आत्मा वान नहीं है तो क्या है वे मनुष्यादीव उसके अंतर्वर्ती संपूर्ण पिंड में व्याप्त साधारण प्राणमय कोष से भी आत्मवान है इस प्रकार पूर्व पूर्वकोश में व्यापक मनोमय से लेकर आनंदमय कोष पर्यंत आकाशादि भूतों से होने वाले अविद्यात कोशों से संपूर्ण प्राणी आत्मवान है इसी प्रकार वे स्वभाव से ही आकाशादि के कारण नित्य निर्विकार सर्वगत सत्य ज्ञान एवं अनंतरूप पंचकोषादी सर्वात्मा से भी आत्मवान है वही परमार्थतः सबका आत्मा है यह बात भी इस वाक्य के, के तात्पर्य से कही दिया गया है प्राणम देवा अणंती तकस्मद इह प्राणो ही जीवनम् प्राणीना आयुर्जीवनम्य शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इति शुत्यंतरा तस्मा सर्वायुष सर्वु सर्वायु सर्वायुरव सर्वायुष मितुच्यते प्राणापगमे मरण प्रसिद्धे प्रसिद्ध ही लोके सर्वायुष्ट प्राण देवगण प्राण के पीछे प्राणन क्रिया करते हैं ऐसा पहले कहा गया ऐसा क्यों है सो बतलाते हैं क्योंकि प्राण ही प्राणियों का आयु जीवन है जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक आयु है इस एक अन्य श्रुति से भी यही सिद्ध होता है इसीलिए वह सर्वायुष है सबकी आयु का नाम सर्वायु है सर्वायु ही सर्वायुष कहा जाता है क्योंकि प्राण प्राण के अनंतर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध ही है प्राण का सर्वायु होना तो लोक में प्रसिद्ध ही है अतोस्माद ब्रह्मांड साधारणाद आत्मनो अन्न मदात्मनोपक्रम्यासधारण प्राण महारन ब्रह्मोपासते येहसमी प्राण सर्वूताजीवन हेतुवादी तेमेंयुरस्म लोक यपमृत्युना प्राप्त आयुष्चितर्थ शत वर्षाणीती तो युत सर्वयुति श्रुति प्रसिद्धे अतः जो लोग इस बाह्य असाधारण व्यावहारिक रूप अन्नमय कोष से आत्म-बुद्धि को हटाकर उसके अंतर्वर्ती और साधारण संपूर्ण इंद्रियों में अनुगत प्राणमय कोष को मैं प्राण संपूर्ण भूतों का आत्मा और उनके जीवन का कारण होने से उनकी आयु हूँ इस प्रकार ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे इस लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रारब्धवश प्राप्त हुई आयु से पूर्व अपमृत्यु से नहीं मरते पूर्णे पूर्ण आयु को प्राप्त होता है ऐसी श्रुति प्रतिद्धि होने के कारण यहां सर्वायु शब्द से वर्ष समझने चाहिए किम कारण प्राणोहिभूता आयु तस्मा सर्वायु इति यो यदुणक ब्रह्मोपास्य स तद्गुण भाग्य भवती विद्याल प्राप्ते हेत पुनर्वचन प्राणोहितादी तर पूर्वस्यान्नम एवा शरीरे नमे भव शरीर आत्मा ख प्राणमयः प्राणों को सर्वायु समझने का क्या कारण है क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है इसलिए वह सर्वायुष कहा जाता है जो व्यक्ति जैसे गुणवाले ब्रह्म की उपासना करता है वह उसी प्रकार के गुण का भागी होता है इस प्रकार विद्या के फल की प्राप्ति के इस हेतु को प्रदर्शित करने के लिए प्राणो ही भूताना मायु इत्यादि वाक्य की पुनरुक्ति की गई है यही उस पूर्वकथित अन्नमय कोष का शरीर अन्नमय शरीर में रहने वाला आत्मा है कौन जो कि यह है तस्माद्वा एतस्माद् तस्मास्त मत अन्योन्तर आत्मा मनोमय मन इति सक मतरण तन्मय मनोम यथान यो यम योगम्भ्यर आत्मा तर यजुरव शि पादावशालो मंत्र मंत्रीय वचनों यजुहु यजुहु वचनोंजु यजुश यजु। शब्द प्राधान्या प्राधान्य जागादिपत्योपकारकवाद यजुषा ही हव दीयते स्वाहादीना तस्मा इत्यादि शेष पदों का अर्थ पहले कह चुके हैं दूसरा अंतर आत्मा मनोमय है संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण का नाम मन है जो तद्रूप हो उसे मनोमय कहते हैं जैसे अनरूप होने के कारण अन्न में कहा गया है वह इस प्राणमय का अंतर्वर्ती आत्मा है उसका यजु ही सिर है जिनके अक्षरों का कोई नियम नहीं है ऐसे पादों में समाप्त होने वाले मंत्र विशेष का नाम यजु है उस जात के मंत्रों का वाचक यजु शब्द है उसे प्रधानता के कारण सिर कहा गया है यागादि में सन्निपत्य उपकारक यज्ञांग दो प्रकार के होते हैं एक सन्निपत्य उपकारक और दूसरे आगत उपकारक उनमें जो अंग साक्षात अथवा परंपरा से प्रधान याग के कलेवर की पूर्ति कर उसके द्वारा अनुवर अनु अपूर्व की उत्पत्ति में उपयोगी होते हैं वे सन्निपत्य उपकारक कहलाते हैं यजुर्मंत्र भी याग शरीर को करने वाले होने से सन्निपत्य उपकारक है, उपकारक होने के कारण की है क्योंकि स्वाहा आदि के द्वारा यजुर्मंत्रों से ही हवि दी जाती है वाचन की विर आदि कल्पना सर्वत्र मनसो ही स्थान प्रयत्न नाद स्वर वर्ण पदभाव तत्सकल्पात्मिका तद्भाविता वृत्ति स्रोतादिकरण द्वारा यजु संकेत विशिष्टा यजु इतुच्य एवं मृगेव साम चथवा इन सब प्रसंगों में सिर आदि की कल्पना श्रुतिवाक्य से ही समझनी चाहिए अक्षरों के उच्चारण के स्थान आंतरिक प्रयत्न उससे उत्पन्न हुआ नाद उत्तादादि उदात्तादिस्वर आकारादि वर्ण उनसे रचे हुए पद और पदों के समूह रूप वाक्य से संबंध रखने वाले तथा उन्हीं के संकल्प और भाव से युक्त जो श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले यजुह संकेत विशिष्ट मन की वृत्ति है वही यजुह कही जाती है इसी प्रकार ऋख और ऐसे ही शाम को भी समझना चाहिए यजुह आदि शब्दों से यजुर्वेद आदि ही समझे जाते हैं परंतु यहाँ जो उन्हें मनोमय कोष के सिर आदि रूप से बतलाया गया है उसमें यह शंका होती है कि उसका उससे ऐसा क्या संबंध है जो वे उसके अंग रूप से बतलाए गए हैं इस वाक्य में भगवान भाष्यकार ने उसी बात को स्पष्ट किया है इसका तात्पर्य यह है कि यजु अथवारिक आदि मंत्रों के उच्चारण में सबसे पहले अन्यान्य शब्दों के उच्चारण के समान मन का ही व्यापार होता है पहले कंठ अथवा तालु आदि स्थानों से जठराग्नि द्वारा प्रेरित वायु का आघात होता है उससे अस्फुट नाद की उत्पत्ति होती है फिर क्रमशः स्वर और आकार आदि वर्ण अभिव्यक्त होते हैं वर्णों के सहयोग से पद और पद समूह से वाक्य की रचना होती है इस प्रकार मानसिक संकल्प और भाव से ही यजुह आदि मंत्र अभिव्यक्त होकर स्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं अथवा मनोवृत्ति से उत्पन्न होने वाले होने के कारण ही यहां यजुर्विषयक मनोवृत्ति को यजु ऋग वृत्ति को ऋक् और साम विषयक वृत्ति को साम कहा गया है तथा इस प्रकार की वृत्ति यजुवृत्ति मनोमयकोश की शीर्षस्थानी है एवं च मनोवृत्ति मंत्राण वृत्तिरिरीवा इति मानसो जप उपपद्यते अन्यथा विषय मंत्रो नवर्त शक्यो घटादी वीति मानसो जपो नोप पद्य मंत्रृति चोद्यते बहुशः कर्मशु इस प्रकार मंत्रों के मनोवृत्त रूप होन पर ही होने पर ही उस वृत्ति का आवर्तन करने से उनका मानसिक जप किया जाना ठीक हो सकता है अन्यथा घटादि के समान मन के विषय न होने के कारण तो मंत्रों के आवृत्ति भी नहीं की जा सकती थी और उस अवस्था में मानसिक जप होना संभव ही नहीं था किंतु मंत्रों की आवृत्ति का तो बहुत से कर्मों में विधान किया ही गया है इससे उसकी असंभावना तो सिद्ध ही नहीं हो सकती अक्षर विषय अक्षर विषय आदि, स्मृत्यादिवृत्तिया मंत्रावृत्ति साधती चेत शंका मंत्र के अक्षरों को विषय करने वाली स्मृति की आवृत्ति होने से मंत्र की भी आवृत्ति हो सकती है यदि ऐसा माने तो न मुख्यर्थासभवात त्रि प्रथमा मण्वातमागारृत्ति ते तद्वय वृत्तिया मंत्रवृत प्रथमागृत्तिर्मुख्योसचोदिता पित सैत् तस्मा मनोवृत्ध परछि मनोवृत्तिष्ठ आत्मचैतन्यम अनादि निधनम् इति च यजुश शब्दवाच्याम अन्यथा मंत्री रूपादि वदीन था च चुनाव सर्वे भवन्ति स मानसीन आत्मा इति च च्रुतिमक ब्रूहतुगा नित्यत्वे नित्ये समचो अक्षरे परमे परमें व्यौमन्स्मदेवा अश्वे निषेधो इति मंत्रवर्ण समाधान नहीं क्योंकि ऐसा मानने से जब का विधान करने वाली श्रुति का मुख्य अर्थ असंभव हो जाएगा तीन बार प्रथम ऋग की आवृत्ति करनी चाहिए और तीन बार अंतिम ऋग का अनवाख्यान आवर्तन करे इस प्रकार ऋग की आवृत्ति के विषय में श्रुति की आज्ञा है ऐसी अवस्था में मंत्र में ऋख तो मन का विषय नहीं है अतः मंत्र की आवृत्ति के स्थान में यदि केवल उसकी स्मृति का ही आवर्तन किया जाए तो तीन बार प्रथम ऋग की आवृत्ति करनी चाहिए इस श्रुति का मुख्य अर्थ छूट जाता है अतः यह समझना चाहिए कि मनोवृत्ति रूप उपाधि से मनोवृत्ति स्थित जो अनादि अनंत आत्मचैतन्यजो शब्दवाक्य आत्मविज्ञान है वह यजुर्मंत्र है इसी प्रकार वेदों का नित्यता भी सिद्ध हो सकती है नहीं तो इंद्रियों के विषय होने पर तो रूपादि के समान उनकी भी अनित्यता ही सिद्ध होगी और ऐसा होना ठीक नहीं है जिसमें समस्त वेद एक रूप हो जाते हैं वह मन रूप उपाधि में स्थित आत्मा है यह नित्य आत्मा के साथ ऋगा का एकत्व बतलाने वाली श्रुति भी उनका नित्यत्व सिद्ध होने पर ही सार्थक हो सकती है इस संबंध में जिसमें संपूर्ण देव स्थित हैं उस अक्षर और परब्रह्म रूप आकाश में ही ऋचाएँ तादात्म भाव से व्यवस्थित हैं ऐसा मंत्रवर्ण भी है आदेशोत्र ब्राह्मणम अतिष्ट व्यविशेषानति दिशती अथर्वाीरसा चृष्ठा मंत्र ब्राह्मण चांति कपौष्टिदी प्रतिष्ठा हेतु कर्म प्रधान पुछ प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको भवति मनो मयात्म प्रकाशकः पूर्ववत आदेश आत्मा इस वाक्य में आदेश शब्द ब्राह्मण का वाचक है क्योंकि वेदों का ब्राह्मण भाग ही कर्तव्य विशेषों का आदेश उपदेश देता है अथर्वागरस ऋषि के साक्षात्कार किए हुए मंत्र और ब्राह्मण ही पुक्ष प्रतिष्ठा है क्योंकि उनमें शांति और पुष्ट की स्थिति के हेतुभूत कर्मों की प्रधानता है पूर्वत इस विषय में ही मनोमय आत्मा का प्रकाश करने वाला ही यह श्लोक है इति ब्रह्मानंद बल्याम तृतीय अन्वाक चतुर्थ अन्वाक मनोमय कोश की महिमा तथा विज्ञानमय कोश का वर्णन यो निते अप्य मन सा सह आनंदम ब्रह्मणु विद्वान्न बिभेति कदाचने तस्वीर आत्मा पूर्वश तस्मास्मा मैयाधन्योदर आत्मास्तेन सूर्ण स एव य सुरशवन्वय पुषाध तस् श्रद्धे वशि ऋतम दक्षिण पक्ष सत्यमुतर पक्षः योग आत्मा महापुक्षम प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको भवती जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है उस ब्रह्मानंद को जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त नहीं होता यह जो मनोमय शरीर है वही उस अपने पूर्ववर्ती प्राण में कोश का शारीरिक आत्मा है उस इस मनोमय से दूसरा इसका अंतर आत्मा विज्ञान में है इसके द्वारा यह पूर्ण है वह यह विज्ञान में भी पुरुषाकार ही है उस मनोमय श्री पुरुषाकार के पुरुषाकार के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है उसका श्रद्धा ही सिर है ऋत दक्षिण पक्ष है सत्य उत्तर पक्ष है योग आत्मा मध्यभाग है और महत्त्व पुछ्छ प्रतिष्ठा है इसके विषय में ही यह श्लोक है यतो यो निवर्तनते अप्य मनसा सहेत्याद पर्व प्राणमय सेवात्मा शारीर शरीर प्राणम श शारीर कैसे मनोमय तस्मा ए तस्मादर आत्मा विज्ञानमनोमयंतरो विज्ञानम जहाँ से मन के सहित बाणी उसे न पाकर लौट जाती है इत्यादि अर्थ स्पष्ट ही है उस पूर्व पूर्वकथित प्राणमय का यहां शर यही शरीर अर्थात प्राणमय शरीर में रहने वाला आत्मा है कौन यह जो मनोमय है तस्माद् वा ए इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्वक समझना चाहिए उस इस मनोमय से दूसरा इसका अंतर आत्मा विज्ञानमय है अर्थात मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश है मनोमयो वेदत्म वेदात्मक वेदार बुद्धिशैया विज्ञान तत्ध्यवसायण्त धर्म तन्मय निश्चय प्रमाणस्वै निवर्ति आत्माज्ञानम प्रमाण विज्ञानपूर्वको हि यादीताजते यदि हेतु च वक्षति श्लोकना मनोमय कोष वेद रूप बतलाया गया था वेदों के अर्थ के विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसी का नाम विज्ञान है और वह अंतकरण का अध्यवसाय रूप धर्म है तन्मय अर्थात प्राण स्वरूप निश्चय विज्ञान से निश्चयात्मिका बुद्धि से निष्पन्न होने वाला आत्मा विज्ञानमय है क्योंकि प्रमाण के विज्ञानपूर्वक ही यज्ञादि का विस्तार किया जाता है विज्ञान यज्ञादि का हेतु है यह यवाश्रुति आगे चलकर मंत्र द्वारा बतलाएंगे निश्चय विज्ञानवि कर्तव्य स्वत्तेसु पूर्व श्रद्धोत्प्यते सर्वकर्तव्या शिश्ते यख्या युक्ति सधान आत्मेंत्मा आत्मवत ही युक्त सामधानवतनी यथार्थ यथार क्षमाणी भवंती तस्मा समाधानम योग आत्मा विज्ञानमय से महापुच्छम प्रतिष्ठा निश्चयात्मिका बुद्धि संपन्न पुरुष को सबसे पहले कर्तव्य कर्म श्रद्धा ही उत्पन्न होती है अतः संपूर्ण कर्मों में प्रथम होने के कारण वह सिर के समान उस विज्ञानमय का सिर है ऋत और सत्य का अर्थ पहले शिक्षावल्ली नवम अनुवाक में की हुई सांख्य के ही समान है योग युक्ति अर्थात समाधान ही आत्मा के समान उसका आत्मा है युक्त अर्थात समाधान संपन्न आत्मवान पुरुष के ही अंगादि के समान ब्रह्म आदि साधन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में समर्थ होते हैं अतः समाधान यानी योग ही विज्ञान में कोश का आत्मा है और मह उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है मह इति महतत्व प्रथमजम महध्यक्षम प्रथमजम वेद ये स्त्यंतराक्षा कारण्वात्ण क्या प्रतिष्ठा यहाँ वृक्ष विरोधा पृथिवीसर्वुद्धि विज्ञा च महत्व तेन तद्जान्यात्म प्रतिष्ठा तदप्येश्लोकोथ मायादीना ब्राह्मणोक्ता प्रकाशक श्लोका एवं विज्ञानमय श्या प्रथम उत्पन्न हुए महान यक्ष पूजनीय को जानता है इस एक अन्य श्रुति के अनुसार मह यह महत्त्व का नाम है वही विज्ञानमय का कारण होने से उसकी पुष्प प्रतिष्ठा है क्योंकि कारण ही कार्य कार्यभर की प्रतिष्ठा आश्रय हुआ करता है जैसे कि वृक्ष और लता गुलमाली की प्रतिष्ठा पृथ्वी है महत्त्व ही बुद्धि के संपूर्ण विज्ञानों का कारण है इसलिए वह विज्ञान आत्मा की प्रतिष्ठा है पूर्वत उसके विषय में ही यह श्लोक है अर्थात जैसे पहले श्लोक ब्राह्मणोक्त अन्नमय आदि के प्रकाशक है उसी प्रकार यह विज्ञानमय का भी प्रकाशक श्लोक है इति ब्रह्मानंदवल्याम चतुर्थों वाक